लेकिन ये जीवन ऊर्जा जब समाधि के द्वार से देखती है गै माई गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया देखा अगम अगाध दादू सतगुरु सु सहजे मिला लिया कंठ लगाई दया भली दयाल की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 तो गुरु तुम्हें कंठ लगा लेगा कंठ शब्द सोचने जैसा है क्योंकि ये सब अलग अलग चक्रों के नाम है कंठ पर पांचवां चक्र है और जिसका कंठ का चक्र जाग गया हो उसका गद्ध भी पद्ध हो जाता है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 जरूरी नहीं कि सुनने वाला समझ पाए सुनने वाला भी तभी समझ पाएगा जब उसका भी पांचवा चक्र सक्रिय हो जाए तो गुरु जब बोलता है शिष्य से अगर शिष्य का भी पांचवा चक्र सक्रिय हो वही है अर्थ लिया कंठ लगाए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 उसके बाहर भी अंधकार नहीं वो जहां भी जाता है अपने ही प्रकाश में चलता है उसके लिए संसार में फिर कहीं कोई अंधकार नहीं